ध्यान और आध्यात्मिक जीवन अध्यात्मक पथ दर्शक गुरु समय आने पर श्री रामकृष्ण ने अपने महान शिष्य नरेंद्र को राम मंत्र में दीक्षित किया जिसने युवक की आध्यात्मिक भावनाएं अत्यधिक उद्वेलित हुई थी, वह घंटों भाव समाधि में डूबा रहा बाद में यही शिष्य स्वामी विवेकानंद के नाम से आध्यात्मिकता का एक शक्ति पुंज हुआ स्वामी विवेकानंद अमेरिका जाने के एक वर्ष पूर्व सन अठारह में मद्रास के कॉलेज के एक नास्तिक प्राध्यापक ने स्वामी जी से धर्म के सत्यों के विषय में तर्क वितर्क किया स्वामी जी ने उसे स्पर्श मात्र किया और वह संशय व्यक्ति तत्काल परिवर्तित हो गया बाद में इस व्यक्ति ने संसार त्याग दिया और उसकी संत की तरह जीवन यापन करने के बाद मृत्यु हुई श्री रामकृष्ण में दृष्टि या इच्छा मात्र से दूसरों में आध्यात्मिक शक्ति संचार कर उन्हें चेतना की महान ऊंचाइयों तक पहुँचाने की क्षमता थी स्वामी शिवानंद जी महापुरुष महाराज ने स्वयं अपने अनुभव का इस तरह वर्णन किया है एक बार मैं ध्यान कर रहा था कि श्री राम मेरे निकट आए जो ही उन्होंने मुझे देखा मैं रो उठा वे बिना बोले स्थिर खड़े रहे एक प्रकार की सुरसुराहट मेरे शरीर पर होने लगी और मेरा सारा शरीर कांपने लगा श्री रामकृष्ण ने इस अवस्था की प्राप्ति वर्ग मुझे बधाई दी अपने अन्य गुरुभा की तरह स्वयं स्वामी शिवानंद जी के बाद में एक महान शक्ति सम्पन्न आध्यात्मिक गुरु बने जैसे कि वे हमारी उनसे भेंट के समय भी थे संघाध्यक्ष बनने पर यह शक्ति उनमें और अधिक अभिव्यक्त हुई लगभग सन उन्नीस में सिंध से एक साधक स्वामी शिवानंद जी के पास दीक्षा के लिए आया उस भक्त ने स्वप्न में मंत्र प्राप्त किया था लेकिन उसका महत्व न समझ पाने के कारण उसका मन उद्विघ्न था महापुरुष महाराज उसे मंदिर में ले गए उसे दीक्षा दी और कुछ समय के लिए ध्यान करने के लिए कहा फिर वे प्रसन्न मुद्रा में दिव्य भाव में विफोर हो अपने कमरे में लौट आए क्योंकि उन्हें पता था कि मंदिर में कुछ महत्वपूर्ण बात हो रही है नए शिष्य को एक अद्भुत अनुभूति हुई मंत्र प्राप्त करते ही उनमें एक नई आध्यात्मिक चेतना का उदय हुआ उसकी आंखों से आंसू झरने लगे और वह गहरे ध्यान में निमग्न हो गया गुरु के पास लौटने पर उसने बताया कि किस तरह उनकी कृपा से उसका हृदय दिव्य शांति से पूर्ण हो गया है उसने कहा कि दीक्षा के समय उसे जो मंत्र दिया गया था वह वही मंत्र था था जो उसे उसे स्वप्न में मिला लेकिन के समय ही उसे उसका अर्थ समझ में आया तब महापुरुष महाराज ने उससे कहा वस आज भगवान ने तुम पर कृपा की है वे ही दूसरों पर दया कर सकते हैं हम उनके हाथों के यंत्र मात्र हैं भगवान गुरु के हृदय में प्रकट होकर शिष्य के हृदय में आध्यात्मिक शक्ति का संचार करते हैं मैंने तुम्हें प्रभु को समर्पित कर दिया है जिन्होंने तुम्हारे जीवन और तुम्हारे भविष्य की जिम्मेदारी ले ली है चिरंतन गुरु एक कहावत है कि मानव गुरु शिष्य के कान में मंत्र उच्चारण करता है जबकि जगत गुरु भक्त के हृदय में बोलता है साधक में अध्यात्म चेतना का भगवान द्वारा जागरण होने पर सच्ची दीक्षा होती है सच्चा गुरु सर्वव्यापी भगवान अंतर्यामी परमात्मा है जो संसार की गति भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरण सुहृत प्रभ और प्रलय आधार समस्त ज्ञान का निधान और अव्ययवीत है गतिर्भरता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहृत प्रभुवा भी भगवत गीता साधारण गुरु और शिष्य परस्पर मिलने पर एक दूसरे में भगवान को देखने का प्रयत्न करते हैं शिष्य गुरु को गुरुओं के रूप गुरु परमात्मा का एक विग्रह समझता है जिसके माध्यम से भगवत कृपा प्रवाहित होती है वह इसी रूप में उनकी सेवा तथा उपासना करता है तथा उनकी आज्ञा का पालन करता है भारत में हजारों लोगों द्वारा पाठ किए जाने वाले प्रसिद्ध श्लोकों के यह बात व्यक्त हुई है अज्ञानतिमिरांध से ज्ञानंजन शलाकया चक्षुन्मिल जेना न तस्में श्रीगुरवे नम अनेक जन्म संप्राप्त कर्मबंध विदा हीने आत्मज्ञान प्रदाने न तस्मे श्री गुरुवे नम अर्थात अज्ञानानंधकार से अंध व्यक्ति के नेत्रों को ज्ञान रूपी अंजन की शलाका से उन्मिलित करने वाले श्रीगुरु को मैं प्रणाम करता हूँ अनेक जन्मों के कर्म बंधनों को आत्मज्ञान प्रदान करके भस्म करने वाले श्रीगुरु को मैं प्रणाम करता हूँ यम सदात्मकसत कल्पार्थक भाषते साक्षात तत्वी वेद वचसा यो वचता करनाद भवेन्न पुनरा वृत्तिर्भवाम होध तस्म श्री गुरुमूर्त नीदक्षिणाममूर्त श्री शंकराचार्यकृत दक्षिणामूर्ति स्त्रोत्र अर्थात जिसके सत तथा चैतन्य प्रकाश से असत कल्प जगत प्रकाशित होता है जो तत्व आदि वेद वचनों से अपने आशीष शिष्यों को बोध प्रदान करते हैं जिसके साक्षात्कार से जीव संसार सागर में पुनः पतित नहीं होता उन कल्याणकारी गुरुमूर्ति ग्रहणकारी दक्षिणा मूर्ति को मैं प्रणाम करता हूँ जीवात्मा परमात्मा द्वारा पर्याप्त और चारों ओर से आवृत्त है लेकिन अज्ञान के कारण जीव इस सत्य का अनुभव नहीं कर पाता दीक्षा का उद्देश्य इस अज्ञान आवरण को दूर करना है एक बार आवरण दूर हो जाने पर जीव और परमात्मा के बीच का संपर्क साधना द्वारा बनाए रखा जा सकता है। आवश्यकता और उसको पूर्ति का पुराना नियम आध्यात्मिक जीवन में भी कार्य करता है यदि कोई साधक सत्य लोग के लिए तीव्रता से व्याकुल होवे तो वह सत्य लोग किसी न किसी स्रोत से उसे अवश्य प्राप्त होगा उसमें कुछ होता है उसका हृदय भगवत कृपा के लिए उन्मुक्त हो जाता है ईश्वरीय ज्ञानालोक उस पर मानो फूट पड़ता है और जो जो वह परम सत्य के निकट पहुंचता है वह परमात्मा ज्योति को नभी प्राणियों में प्रकाशित होते देख पाता है और जब वह गुरुओं के परम गुरु परमात्मा के साथ एक हो जाता है तब वह भी दूसरों के लिए ईश्वरीय ज्ञान का स्रोत बन जाता है वह सभी प्राणियों की इस दृढ़ ज्ञान के साथ सेवा करता है कि वह उस भगवान की ही सेवा कर रहा है जो चिरंतन गुरु है तथा जो सदियों से जीवों को शिक्षा दे उद्बुद्ध कर रहा है उन्हें ज्ञानालोक प्रदान कर रहा है उनका पथ प्रदर्शन कर रहा है